ब्रह्म विचार शब्द हो गया आगे है। क्या शब्द गो शब्द है गम्रोस प्रति होता है सर्वनाम स्थान बूत्रत है गो तो नीति नीति सूत्रते वार्तिकार ने कहा गो शब्द के लिए नहीं ओ तो नीति इति वाच्यम ऐसा कौन से उकार शब्द कोई दूसरा हो तो भी सूत्र लग जाएगा इसलिए वृत्ति में दे दिया औकाराद विहित उकार से विहित जो सर्वनाम स्थान होगा वो नित्यवत हो जाएगा न इित से अनित ये नितिता नहीं है अन्यवत तो अतिदेश सूत्र है सर्वनाम स्थान अनित वत हो जाएगा नित्यवत होने से अचुणिति से वृद्धि हो जाएगी ओके अजंत अंग को गो अग्रे सुत से अचुणती से ओ को वृद्धि कर दो अचुणिति से आ गया पहले वृद्धि करेंगे ओ तो हो जाएगा ओ वृद्धि आ आई औ तीन ऐ स्थान्तरत्तम लग जाएगा ओ के स्थान औ हो जाएगा स्थान दोनों का बराबर है ओ दो तो हो कंठोष्टम तो औ हो जाएगा गौ अगर सुक तो विसर्ग हो जाएगा गौ बन जाएगा औ आने पर औ सर्वनाम स्थान है क्या औवना स्थान है और सम्बुद्धि सर्वनाथि है सर्वन स्थान हाँ आने पर गौतनी सूत्र लगेगा हैं लगेगा नीतिवत हो जाएगा फिर क्या सूत्र लगेगा और वृद्धि हो जाएगा बनेगा गौ को क्या बनेगा गौ अगर प्रत्यय क्या है गऊ अगर औू दीर्घ हो जाएगा दोनों मिलकर के क्या होगा ए चो ये हो जाएगा दीर्घ नहीं होगा औू के बाद औ रहेगा तो क्यों दीर्घ नहीं होता है, अका? अका? अका? अका तो? है अक अक अक अको क्या कहते अक हाँ अको क्या कहते उसे पृथ्वी में अको दिया तो अको नहीं अक अक नहीं अक से पर सवन चो तो दीर्घ होगा तो ऐसे वह सूत्र लग जाएगा क्या रूप बनेगा गाभू जस आने पर गो अगरे जस जस सर्वनाम स्थान है कि सूत्र से नितिवत हो जाएगा किस सूत्र से क्या फिर क्या सूत्र लगेगा अचुनित वृद्धि से गौ अगर अस ऐसे लग जाएगा क्या रूप बनेगा अभी क्या रूप बनेगा गौ हो संबोधन में ठीक है ऐसा ही है कोई कार्य नहीं संबोधन में नीति पत होगा क्या होगा रूप हो है है गौ हो आम आने पर सर्वनाम स्थान है गो अगर आम वहाँ गो तो नीति लग जाएगा नीति पत हो जाएगा नीति पत से अचूर्ण से बुद्धि हो जाएगी सूत्र लगेगा औ तोम ससोह ससो रचि आकार एकादेश सूत्र में पद कितने हैं बोलो क्या है बोलो दो पद हैं तीन धोपद तो आम सस तीन हो गया हाँ और तीन कौन बोल रहे है? तीन कौन बोलते हाथ उठाओ पति से करो कैसे होगा तीन आ ओ आगे तो तीन हो गया आ, आ एक भिन्न पद है लुप्त प्रथम आ ओ तह आम ससो ओ तह पंचमें ऐसमी द्विवचन है ओत ओ के ओ गया, आगे अतो रो रपड़ता रपड़ते फिर आदिगुण एक पद ते लग गया आ ओतो होता ओम ससो ओतः पंचमी एक वचन है ऐम ससो ओत के बाद उपकार के बाद ऐसु आज पर में रहते आ प्रथमांत है आदेशों का देखो वृत्ति में दिया ओ तो अम रची ओ तो ओकार से पर अम सस संबंधी पर में रहते दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा क्या आदेश होगा आ आ हो जाएगा ओ हट जाएगा ऐम सस का अ हट जाएगा दोनों के स्थान हो जाएगा आ गो अग्रे आम है गो में ओ है अंत में आम का आ है दोनों को हटा करके आ करो और क्या बनेगा रूप? गम बनिया, गया इसी प्रकार सस में गो वगैरह वो ओ और सस का दोनों में आ हो जाएगा सकार के विसर्ग हो जाएगा क्या बनेगा गा हा तस्मा अच्छा सोनापुंसी लगाया ना नहीं पुलिंग नहीं है पुलिंग नहीं, नहीं? नहीं। तस्मा छापुंसी क्यों नहीं लगा प्रथम पुरुष दीर्घ नहीं हुआ तो गाँव में आ दीर्घ नहीं है दीर्घ नहीं है आ आदेश हुआ वो दीर्घ है या नहीं तो तस्मा सो नपुलसी नहीं लगता है दीर्घ है या नहीं है? हाँ भाई जहाँ केवल दीर्घ होने से तस्मा शसो नहीं लगता है पूर्व सौ दीर्घ होने के बाद ही सो लगता है तस्मा ससो नपुलसी दीर्घ मिलने से नहीं <articles> तो बन गया गा गाहा बन गया और अव में क्या बने गया औह में, में गा बो पहले ओ में बन गया है अभी तो क्या बना बोलो गऊ होती है प्रथम एक वचन दिवचन दोनों में बराबर बोला अब कहा विसर्ग पता नहीं चलता है हे विसर्ग तो नहीं ना hey. क्या बोलेंगे हे हे hey, गऊ hey, hey, नहीं अपने आप सोचने से नहीं विसर्ग सुना ही पड़े कोई दूसरे सुनेगा तो पता चले विसर्ग है और आप हे hey, गऊ लंबा करने से क्या होगा विसर्ग तो पेट के अंदर हो जाता है निकिल बार हे गऊ हे द्वितीय तृतीय विभूति में, में प्रातिपदिक क्या है गो आगे विभति क्या है आंगू ना स्त्रिया में लगे ना नहीं क्यों नहीं लगे घी नहीं है घी संज्ञा क्यों नहीं सुड़न नहीं शेषज्ञ से, से कहने की जरूरत है क्यों नहीं होता है आपको शेषज्ञ सही कभी पूछे इसकी नद्य संज्ञा क्यों नहीं होती डर <laughs> <दर> जाएगा इकारांत <laughs> उन्त हो तो नद्य संज्ञा इकारांत उन्त नहीं है गो अगर अगे आब कर दो क्या बनेगा गभा भ्यामे गभा भ्याम बनेगा भ्यामे क्या बनेगा गो भ्याम विष में अभ्य में आगे चतुर्थी में एंगे आएगा गो अग्रे ए गो अग्रे गो के ओ के आगे ए रहेगा ओ के आगे रहेगा तो क्या सूत लगेगा अच्छा अब क्या आदेश होगा हैं अब आदेश होगा तो रूपा बनेगा गे गो, गो, गो में आगे गौसी गौसी का गशी आएगा गो में ओ है वो के बाद औस रहेगा तो एच प्राप्त है नहीं एच लग जाएगा उसके बाद करेगा एंग पदांता दति क्यों पदांत नहीं अभंग स्फोटायन से लगे नहीं पदांत नहीं सप्तिगत पद से पद संज्ञा नहीं है गो की पद संज्ञा नहीं गो अगर अस मिलने के बाद पद है गो की पद संज्ञा नहीं उनसे एच ए बाबू लग जाएगा है उसके बात करने के लिए कोई सूत्र है घसींग स्व घसींग लगेगा घी संज्ञा हुई क्या आ? तो घसीगा स्वच्छ लगेगा हाँ इसलिए घसींग सौ सूत्र घी संज्ञा का कार्य है हाँ घसी घर स्वच्छ लग जाएगा रूप हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा गो हो। षष्टीय के वचन है गो, गो हो ओस आने के बाद गो में ओ ओस का ओ दोनों में क्या आदर्श होगा ऐसे बोला गया क्या बनेगा गाबो हो गो अगर आम नोट किस सूत्र से होगा रस्व है वो रस्व या दीर्घ है दीर्घ है हैं वो दीर्घ है कैसे पता चलता है रस्व नहीं कैसे हैं वो दीर्घ है या रस् है कोई रस समझ कर नोट करेगा तो एच में रस होता है नहीं ए ओ, आई, कभी रस होता है एच आम अपने द्वादश तेम तो गो के, के आम है तो नूट किसूत्र से होगा नहीं होगा गो अगर आम अवादश कर दो सीधा गवाम सप्ते में कुछ नैम गो अगर ई एच बाबू लगा दो क्या बनेगा गोस में गो गो आदेश पत्र लगेगा हाँ रु बोलो गह नहीं सर बोलो भी गो शब्द के आगे है रई शब्द है रई शब्द में सूत्र लगे रायो हली अशो हली विभक्तौ हली विभक्तो का अर्थ हलादी विभक्ति पर में रहते हले विशेषण विभक्ति का यस्मिन विधि तदाद अल ग्रहण विभक्ति पर रहते अश्य रई शब्द को आकार आदेश हो जाएगा फलाद विहोति कहाँ मिलेगा पहले सु क्या कह मिलेगा आएगा। सु में रई के आई को हो जाएगा आकार हो जाएगा राह बन जाएगा क्या प्रातिपदिक रई ऐंत तो, ऐ को हो जाएगा आ रा अगर सुविसर्ग हो जाएगा क्या बनेगा रा हा औ आने पर क्या प्रातिपदिका रहेगा रई अगरे ओ एच ए बाब लग जाएगा क्या आदेश होगा आयो।, आयो क्या रूप बनेगा राय जस पर रायह संबोधन में हे हे राहा। बोलो। दे रा बोलो संबोधन में हो गया द्वितीय विधि में अम आएगा रई अग्रे अम क्या बनेगा आयादेश कर दो रायम, रायम, रायम बोलो रायम यहाँ क्या शासन क्या बनेगा राय क्या बनेगा हाँ तृतीया में क्या प्रतिपद है रई है अगर आ ऐसे बाब कर दो क्या बनेगा अभ्यान आदमी रा है जोड़ देना है राया बोलो राया राय रई हाँ, अगर अश अः आदेश करना राय गे ग्लौ शब्द है ग्लौ ग्लौ का तो चंद्रमा है चंद्रमस शब्द का चंद्रमा बनता है पुलिंग है है चंद्रमा चंद्रमा पुलिंग है शशि इंदु शशि इंदु चंद्रमा ऐसा सब पुलिंग शब्द है नाम तो लड़की का शशि इंदु चंद्रमा ऐसा सब पुलिंग है चंद्रमा है तो ग्लोह भी है पुलिंग शब्द ग्लो औवकार आता है औवकार के सू आगे न, आने के बाद लग जाए रायो हली हुँ? रायो हली आते हो जाए ना नहीं क्यों नहीं होगा और रई शब्द को कहता है रायो हली में रायो क्या विभूति मालूम है रायो ये विभूति क्या है षष्टी रई का में आया देश का रायस अशी चौथे रायो हली रई शब्द को करेगा तो ग्लो शब्द में आत्व किस उदृश्य होगा आत्व नहीं होगा तो हो बनेगा क्या बनेगा और आजाद भी होती आएगा तो एच एव उसे कर देना आदेश अब भ्यामे आत् होगा ग्लो भ्याम ग्लौ भनेगा बोलो रूप बोलो ग्लोह ग्लाव क्या ग्लोब है ना ग्लो हाँ प्रिबल गुलाब प्रिबल सप्तमी गुलाबी अजंत पुलिंग हो गया स्तिलिंगा है अजंत आजन्त, स्त्रिंगा हैजंताश्च ते स्त्रिंगा शब्द अजंतलिंगा जिनके अंत में हो अजंत है रमा शब्द है आ होकर के ताप होता है रमा आकार रमा अगर सुहे सुहने पर हल्ञाभ्यो दीर्घात सुतिशी अप्रुतम याद है किसको बोलो इसमें हम बोलते हो हलं हलंग हलंग ज्ञाप कैसे होगा हलंगल्याभ्यो हल, हल हलंग नहीं बोलना हल्ञाभ्यो दीर्घा बोलो दिमाता, दिमाता। ये हल है, है आप आप है दीर्घ है हल गी आप दीर्घा दीर्घ विशेषण किसका है हल का है या गी का है आपका है गी आप दोनों का विशेषण हल का भी दीर्घ होता है नहीं तो आप हो आप तो दीर्घ है ही कभी कभी ह्रस हो जाता है समास पर हस हो जाता है इसलिए दीर्घ हो नहीं सूत्र लगे या सुखा लोप हो गया किस सूत्र से प्रथम आय कचनिंग क्या रूप बनेगा विसर्ग नहीं औ आएगा रमा अगरे ओ सो तो लगेगा औंग आप आवंता दंगात परस्य दंगा पर आवंता दंगात परस्य आगे क्या है अंग ष्य को सी से हो जाएगा आवंत अंग से पर औंग को सी होगा रमा है आप है आवंत अंग से पर औ को सी हो जाएगा औंग इति औ विभत संज्ञा औंग जो दिया औंग का आप करेगा <coughs> सुप प्रत्यार में अंग आता है सु आउट औंग आया तो औंग जो दिया है ये प्राचीन आचार्य की संज्ञा है औकार विभूति ओ हो आउट हो दोनों को अहंग शब्द से कहते हैं तो ये सूत्र प्रथम होते लगे द्वितिया होते लगेगा प्रथम लगे नहीं प्रथा लगेगा दोनों में लगेगा प्रथम द्वितीय दोनों को अंगू कहते हैं औ हो आउट हो दोनों को अंग कहा तो सूत्र प्रथम प्रथम में लगेगा द्वितीया में दोनों में लगेगा औ सी हो जाएगा अंग सी होने के बाद सी का शिकार लस कत क्या रहेगा ई प्रातिवेदी क्या है रमा अग्रह रमा अग्रह होने पर क्या आद प्रथम पुरुष नहीं लगे क्यों नहीं लग प्रथम पुरुष क्यों नहीं लगे हाँ दीर्घ जशिच अको अमी अच्छी अको प्रथम पुरुष अच्छे अज पर दीर्घाज जस पर है क्या ईच पर में ईच में क्या है तो ये ये ईच में आएगा हाँ क्या रूप बनेगा आधगुणों करने पर रामी जस आने पर रमा अगर जस प्रथम प्रश्न लगेगा लगेगा दीर्घा जस से तो लगे अगर अगर नहीं लगेगा जस से निश्चय करेगा फिर कैसे तो लगेगा रमा अगर अश अतुणे नहीं लगेगा अ तो प्राप्त है नहीं बोलो हैं क्यों नहीं हैं अत तो नहीं हाँ बोलो अत तो नहीं गुणा पर में है गुण कौन है जस के अगुण है जस के को गुण कहा जाता है किस सूत्र से हाँ फिर क्या सूत्र तो लगेगा अकसा बने दीर्घ द्रिगव। दीर्घ होने पर सकार को विसर्ग होगा कैसे होगा विसर्ग सकारों के सूत्र से स सरु हाँ क्या रूप बने गया रमा हाँ अभी रूप क्या बन गया रमा रमे कितने रूप बने विसर्ग किस में है कितने में हैं एक में संबोधन में रमा अगरे सु आएगा सु आने पर सूत्र लगेगा संबुद्ध ये आप एक रहस्यात संबुद्ध आपको ये हो जाएगा संबुद्धि परे में आ तो संबुद्धि सूक संबुद्धि कहते हैं अभी जो सु जो बन गया वो संबुद्धि गया था ना नहीं संबुद्धि किस सूत्र से संज्ञा होती संबुद्धि एक वचन संबुद्धि ये सू प्रथमा एक जो गया है वो संबुद्धि नहीं संबोधन में प्रथमायक वचन हो तो संबुधि सम्बुद्धि आने पर आपको ये करो प्रातिवेदिका क्या है एककार करेंगे तो क्या होगा रमे के आगे सु है सकार का लोप करने के लिए कोई सूत्र है एक घृस्वाद संबुद्धे, लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा हे रमे औने पर रमा अगर ओ क्या तो लगेगा औंग सूत्र औंग सी सूत्र है अंग आप अंग को हो जाएगा सी आद गुण हो जाएगा क्या रू बनेगा हे रमे जश में रमा हाँ तृतीय द्वितीय में रमा अग्रेम कैसे तो लगेगा अमीरपुर लग जाएगा ने क्या रो बने गया रमाम औ में रमे स शेपुर अमीरपुर लगेगा क्यों नहीं लगेगा ऐ प्रथम पुरुष न प्रथम पुरुष लगेगा उसके बाद तस्मा छः सौ नौपुंसी लग, लग, लग जाएगा क्यों स्त्रियाँ नहीं कह पुल्लियाँ नहीं कहो क्यों नहीं लगे पुल्लिंगा नहीं, नहीं पुल्लिंगे में लगता है स्त्रीलिंग है कौन से उत्तर उतर, उतर समाधान नहीं हुआ तस्मा सस न पुलसी पुल्लिंगे में लगता है तो लगेगा प्रथमे पुरुषन में लगेगा दीर्घ होगा हैं ऐर लगता है ना प्रथमे पुरुषन दीर्घ हो जाएगा सकार गुरुत्व और विसर्ग क्या बनेगा रमा अभी क्या बना बोलो तो रे रि हे हे हाँ तृतीयान प्रश्न तो लगेगा आंगिचाप हो आंगी ओसी चाप एकार हो चाप क्या मालूम है चो सूत्र में कितने पदे आंगी चो तीन पदे आंगी ओसी चंक आंग पर में हो ओस पर हो आपको ये हो जाएगा आंग क्या है मालूम है आंग इत अभी तृतीय में आंग आने पर रमा के आग हो जाएगा ए प्रातिवेदिक क्या बनेगा रमे आग क्या हुआ है किसूत्र से रम्य अग्रे आचे वा कर दो क्या बनेगा भ्याम में सुपीचा गया दीर्घ हो जाएगा सुपीजा क्यों नहीं लगेगा अदंत नहीं रमाभ्याम विष में रमा भी चतुर्थ्या पर कितने पद है याद आप याट याट आप आन नद्या आता है देखो सूत्र आन नद्या देखो बार ये उसके बाद आया वो जहाँ आट करता हो वो करिया वो गीत को करता है ये भी विंगित करिया किंतु आवंत से करिया वो नदी से करता है आप आपोंगी तो याट गीत विहत को याट होगा गीत विहति पहला कौन है ये आगे नसी न कितने ये अभी चारों स्थानों में लग जाएगा आड़ाप राम रमा अग्रेंगे गे में क्या रहता है कैसे से लक्षक कहते ए रहा इसको हो जाएगा याट आगम टकारीत कि सूत्र से हलन्त्यम क्या सूत्र लगेगा आद्यंतो याट आगम उसका ए के पहले ए के पहले या या अगरे ए आटा से लग जाएगा ना नहीं आटा से वृद्धि नहीं होगी क्यों और आठ पर कहता है ये याट है याट में आठ है ना नहीं वो नहीं एक सानर्थक होता है याट है नहीं तो यह क्या ए रहेगा यह में आ है आगे ए है वृद्धि करने के लिए कोई सूत्र है वृद्धि रह से वृद्धि हो जाएगा तो प्रत्यय प्रत्यय प्रत्य क्या हो जाएगा यई प्रातिपदी क्या है रमा अग्र यूप क्या मानेगा रमा ये भ्याम भीष भेष में तो सरले ले फिर इन में आस आएगा रमा अगर अस इन गीत है क्या घसीकस गस? याट आगम होगा किस सूत्र से याडा प याट का क्या बजता है या गश के पहले हो गया बाद में होगा या अगर अस फिर दोनों में क्या सूत्र लगेगा अकस्मा दीर्घ प्रत्यक क्या हो जाएगा यास प्रातिवेदिक के रमा रमायास विचार कर दो क्या बनेगा रमायाह पंचमी या ष्टमी दोनों में क्या बनेगा रमायाह हा में ओस में रमा अगरे ओस पहले सूत्र आ गया क्या सूत्र लगेगा आंगी चाप आंगी ओसी पर आपको एक कर देना रमा में आ को ए हो जाएगा किस सूत्र से हाँ मालूम है किसको बहुत लोग नहीं बोलते अलस्य सोते ही तो कोई सोते नहीं आता है कोई सोते आता है बोलना वो देना उस पर रहते रमा के आकार को ए करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र कितने पद है हाँ देखो सोलो नहीं बोल पाते दो को बोलते तीन पद है आ को ए कर देने पर प्रातिपिधियों क्या बनेगा रामे प्रत्यय क्या है उस ऐसे भाव होगा क्या आदेश होगा अयो क्या रूप बनेगा रमा हो रमा अगर आम रस्व्या लग जाएगा रस्व है ना नदी है आप है नोट होगा रस्व नद्यापनूट आम को नोट कर दो नोट आदि अंत टकी तो नाम हो जाएगा नामी चो तो लगेगा नामी हैं लगे ना नहीं बोलो नहीं लगे नामी कौल था अजंतंगे अजंतांग है क्या अजंता हलंत है तो फिर नामीचा क्यों नहीं लगे नामीचा लगे तो दीर्घ करेगा का? और नक्कार को नक्तो करने के लिए सूत्र क्या है रमा नाम क्या बनेगा रमा नाम सप्तन क्या बना था र, रमा आया सप्तम एक रमा अंग्रेंगी सूत्र पहला आया है गे राम नद्याम ने व्य गो हो जाएगा आम आम होगा गी को आम होने पर याडाप प्राप्त है, है? रमा अगर आम है रस्व्या पर नोट प्राप्त है नहीं रमा क्या अगर आम होने पर रसोद्या सप्ते में क्वेश्चन है नोट प्राप्त है रस्वोद्या पर नोट देखो डर लगता है ना सप्ते में एक वचन है नूट रसोन घी को जब आम हो जाएगा प्राप्त है रसोन अद्यापनूट और क्या प्राप्त है यादाप। आडाप याडाप है देखो रसोन अद्याप नूट नंबर निकालो सात एक याडाप हो सात तीन अभी प्रतिशत है परम कार्य में लगे अस्त्र अब जैसे शी एक वचन द्विवचन में याडाप लगा था क्या लगा था वहाँ रसनद्यापन नोट प्राप्त था नहीं, नहीं। याडाप को कार्य कहीं मिला जहाँ नोट प्राप्त नहीं है ऐसा कहीं मिला कहाँ मिला घसी घसे मिला रसनद्यापन नोट को कहाँ कार्य मिला बताओ जहाँ याडाप प्राप्त नहीं है हैं सचिव ने नोट हुआ वहाँ याद प्राप्त नहीं है क्यों नहीं है गीत नहीं हाँ अब अन्यत्र अन्यत्र कहात्र प्राप्ति तुल्य वाला विरोधे, है विप्रतिषेध परम कार्यम तो पर कौन है या हो जाएगा नोट होगा याडा पन पर या अग्रे आम बीच में सूत्र क्या लगेगा अकस्वन दीर्घ याम बनेगा रमा अग्रे याम क्या रूप बनेगा रमायाम उसमें क्या है रमय सूप में सत्तर सोलगा नहीं होगा से पत्र नहीं, नहीं लगेगा क्यों नहीं, लगे या? नहीं, नहीं। ये इन भी नहीं और कब इनको नहीं निमित्त नहीं, नहीं, तो नहीं। रू बोलना है रमा रमी रमा हाथी हाँ जोर से बोलो सब बोलो हाँ संबोधन अंत में विसर् गया नहीं हाँ विसर्ग बोलो नहीं तो सुनू कर आएगी नहीं उधर चल जाएगी बोले और दूसरे किसको बुला रहे हैं हम तो विसर्ग वाले क्या बोलना है हे, हे राम हाँ बोलो फिर संबोधन हे रामे दुर्गा अंबिकादय दुर्गा शब्द वे सहा अंबिका शब्द वे सही दुर्गा शब्द बोलो दुर्गा दुर्गे दुर्गा इति हे उसमें क्या बोला हो कोई बोलते दुर्गा हो दुर्गा तो बोले बहुत लोग दुर्गा बोले थे सची के बोलो दुर्गाम, दुर्गा आगे अंबिका सब देवी से बनेगा अम्बिका शब्द का संबोधन बोलो क्या शब्द बोला अंबिका शब्द है अम्बा क्या अम्बा शब्द आगे अलग है अंबिका शब्द सुर से बोलो अंबिका नहीं अम्बिका अंबिका हाँ फिर बोलो अंबिका يتي परमा हे नाम नहीं यहाँ न तो नहीं अंबिका नाम फिर अंबिका सांबिकाया सर्वसद पहले आया है सर्वादिने सर्वनामा ने सर्वश में हो जाएगा तो सर्वा बन जाएगा आजादी तस्टाप तो हो हो जाएगा तो सर्वा सर्वा प्रातिपदिक होने पर रमा और सर्वा में एक प्रकार का कार्य है किन्तु ये सर्वा नाम होने से कुछ विशेष कार्य लगेगा सर्वा क्या के सु आएगा सु को लोप करने के लिए क्या सूत्र है रमा का प्रथम आय वचन क्या बनता है रमा बनता है विसर्ग नहीं सर्वा का क्या बनेगा औोह में क्या बनेगा रमा आगरे अकर, सर्वा आगरे ओ क्या सूत्र लगे आप क्या सूत्र लगे पूछते सर्वे बोलते हो औंग आप क्या करे सूत्र औंग औंग को सी करे बोलो किसको सी करेगा सी होने के बाद क्या सूत्र लगेगा क्या रो बनेगा सर्वे जस में क्या रो बनेगा हाँ संबोधन में हे सर्वे हे हाँ द्वितिया में, में।, में सर्वास को दे हाँ तृतीया में चतुर्थ में सूत्र लगेगा सर्वनाम सिया ढ्रस्व सर्वनाम से परम को ट हो जाएगा गीत को तो पहले आनद्या से आठ होता था नदी संज्ञा और याद आपस से याट हुआ था सर्वना में क्या हो जाएगा साठ हो जाएगा गीत को और आपस रस आप भी हो जाएगा सर्वांगी गे सर्वा क्या आगे क्या भी होती है गे के गौकार के सूत्र से वीत तो है क्या तरे तरे। कौन गीते गयी गी। गीत आने पर सर्वनाम है स्याड स्याड किस को होगा हाँ सर्वनाम है पंचमी सर्वनाम से परम गीत होगा सर्वनाम से परम गे गे, गे इसको हो जाएगा स्याट स्याट का टकार हलन तम इत्याय आद्यंत तो टके तुंगे के पहले श्याह हो जाएगा ए के पहले श्याह श्याह ए क्या सो तो लगेगा श्यई बन जाएगा और आपको रसो हो जाएगा प्रातिवद क्या था हृसव करें तो क्या हो जाएगा सर्वसे बन गया क्या रूप बन गया सर्वसे घसीग में आस आएगा अस आएगा क्या आएगा लगे सर्वनाम न स्याट हर्ष गीत है क्या घसीगसठ होने पर स्ह अगर अस क्या रूप नहीं क्या प्रत्यय हुआ श्यास श्या... दीर्घ हो जाएगा प्रतिवदे क्या है रस्व कर दो सर्वस्या सर्व स्याह ओ सर्व अग्रे ओस क्या सो तो लगेगा अंगीचा हो क्या बनेगा सर्व यो हो आम में रसो नदी आप नोट होगा क्या रो बनेगा सर्वा नाम सप्तमी कोचन में सर्वनाम साठ रसोत्स लग जाएगा हैं घी को आम होगा गे राम नद्याम निभ्य आम होगा घी को हो जाएगा आम अगर आगम होगा स्याट और रस्व हो जाएगा सर्वश्याम बनेगा घी को क्या हुआ आम किस सूत्र से आम का आगम हो जाएगा स्याट किस सूत्र से और आप हो जाएगा रस्व सर्व बन जाएगा श्या अगर आम श्याम कसर्घ क्या बनेगा सर्व श्याम उसमें सर्व सर्वय हो आमे सर्वासु दो तीन खाली गीत का रूप दे दिया देखो इतने स्थान में सर्वस्व सर्वस्या सर्वस्या सर्वास्याम सर्वश्याम एक आम और सौ गीते गीत में तीन चार स्थान में तीन रूप अलग है चार और सर्वासाम शेषम रमावत इसका रूप बोलो सर्वा सर्वे सर्वा हे